देवी भागवत पाँचवा स्कंध मंत्री का लौट कर महिषासुर को देवी का संदेश कहना राज जी कहते हैं भगवती जगदम्बा की बात सुनकर महिषासुर के प्रधानमंत्री ने विचार किया मुझे अब क्या करना चाहिए युद्ध करना ठीक है अथवा महाराज के पास लौट चलना मेरे महाराज अवश्य ही कामातुर हो रहे हैं उन्होंने इस स्त्री के साथ विवाह करने के उद्देश्य से ही मुझे यहाँ भेजा है तब मैं उनकी मानसिक सरसता को भंग करके उनके पास कैसे जाऊं अतः सर्वोत्तम यही है कि बिना युद्ध किए ही राजा के पास पहुंचूं और उनसे निवेदन कर दूं कि वे शीघ्र स्वयं यहाँ आने का प्रबंध करें वे महाराज महिषासुर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं उनके पास बहुत से निपुण मंत्रियों का समाज है उनके साथ बैठकर वे कर्तव्य के विषय में निश्चित विचार कर लेंगे सहसा इस स्त्री के साथ युद्ध करना मेरे लिए अनिश्चित है क्योंकि हार और जीत दोनों ही स्थिति में महाराज का अप्रिय होने की ही संभावना है संभव है यह स्त्री मुझे मार डाले अथवा जिस किसी उपाय से मैं ही इसे मारने में सफलता प्राप्त कर लूं तब भी तो मैं राजा महिषासुर का कोप भाजन ही बनूंगा अतएव वहीं चलकर देवी की कही कही हुई सब बातें महिषासुर को सुना दूँ यही मेरे लिए हितकर होगा फिर उनको जो रुचे वही करे याद जी कहते हैं इस प्रकार विचार करके वह बुद्धिमान मंत्री राजा महिषासुर के पास लौट आया और प्रणाम करके उसने यो कहना आरंभ किया मंत्री ने कहा राजन सिंह पर बैठी ही वह देवी वस्तुता बड़ी ही सुंदरी है अठारह भुजाओं के कारण उसका विग्रह अत्यंत सुरम्य प्रतीत हो रहा है उसने भुजाओं में अस्त्र शस्त्र धारण कर रखे हैं महाराज मैंने उस देवी से यो कहा भामनी तुम राजा महिषासुर की सेवा में चलो वे त्रिलोकी के स्वामी हैं तुम उनकी प्रेसी रानी बनने का सुअवसर प्राप्त करो तुम ही उनकी पटरानी बनोगी यह बिल्कुल निश्चित है वे तुम्हारे वशवर्ती बनकर आज्ञा पालन करने में सदा तत्पर रहेंगे सुंदरी महिषासुर को अपना स्वामी बनाकर काल तक त्रिलोकी की संपत्ति भोगो और स्त्रियों में सबसे अधिक भाग्यशालनी बनने का अवसर प्राप्त करो मेरी उपरयुक्त बातें सुनकर विशाल नेत्रों वाली वह वा देवी पहले तो अहंकार के वश होकर हो गई फिर हंसकर उसने मुझसे कहा भैस के पेट से से पैदा हुआ पशुओं भी गया गुजरा है मैं देवताओं का हित करने के विचार से उसे देवी के बलि चढ़ा दूंगी अरे मूर्ख जगत में कौन ऐसी मूढ़ स्त्री है जो महिष को पति बनाए फिर मुझ जैसी विवेकवती स्त्री उसे कैसे स्वामी बनाने में विचार कर सकती है सिंह वाली भैंस ही उस सिंह वाले भैंस को अपना पति बनाया करे मैं उस महिषी की भांति डकारती हुई उसे पति नहीं बना सकती मैं तो सम्रांगण में उपस्थित होकर उसके साथ युद्ध करूंगी मेरे हाथ देवताओं से शत्रुता करने वाला महिषासुर काल का कलेवा बन जाएगा दुष्ट यदि तुझे जीने की इच्छा हो तो पाताल भाग जा राजन और स्त्री ने बड़ी कठोर बातें मुझसे कही हैं। उन्हें सुनकर बहुत विचार करने के पश्चात मैं वहां से लौट आया हूँ रसभंग हो जाने की आशंका से मैंने उसके साथ युद्ध नहीं छेड़ा आपके विशेष आज्ञा पाए बिना ऐसा व्यर्थ उद्यम मैं कैसे कर सकता हूं? राजन वह सुंदरी असीम बल के अभिमान में चूर है भविष्य में क्या होगा यह बात मेरी समझ से बाहर है स्वयं आप ही इसका निर्णय करें युद्ध करना या यहाँ से भाग जाना कौन सा काम कल्याणप्रद होगा इसके अंतिम निर्णय तक पहुँचने में मेरी बुद्धि असमर्थ है